ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नौवा प्रकरण है ध्यानदीप प्रकरण जो उत्तम अधिकारी नहीं है और परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है आत्मातत्व को इसके लिए उपासना प्रदान होकर उपासना को प्रदान मान करके इस प्रकरण में निरूपण के तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए साधक अग्रसर हो जाता है तभी प्रतिबंधक आते रुकावट आता है वो तो प्रतिबंधक तीन प्रकार के बता दिया भूत प्रतिबंधक वर्तमान प्रतिबंधक तो ये दो प्रतिबंधक हैं। उनको लेकर हम लोगों ने विचार किया भूत प्रतिबंधक और उसको किस प्रकार निवारण कर सकते हैं और वर्तमान प्रतिबंधक में भी चार बता दिया मिशिया शक्ति बुद्धिमान्यता कुतरकतः और विपर्या ये चारों प्रतिबंधकों को निवारण कर सकते हैं ये भी बता दिया चौवालीसवें श्लोक में उसके बाद जो तीसरा प्रतिबंधक है जो तीसरा प्रतिबंधक है वो है आगामी प्रतिबंधक तो आगामी प्रतिबंधक किसको कहते हैं जैसा जन्मांतर का हेतु तो होता है प्रारब्ध अभी हमारा ये शरीर प्राप्त हुआ है ये प्रारब्ध को लेकर तीन शरीर है ना हमारा हरे तीन हां स्थूल सूक्ष्म कारण है कारण शरीर का मतलब अविद्या अज्ञान कहिए अविद्या कहिए एक तो दो शरीर है सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर ये जो स्थूल शरीर टिका है किसको लेकर प्रारब्ध को लेकर है ना प्रारब्ध कर्मों को लेकर तो सूक्ष्म शरीर किसको लेकर टिका है ना अज्ञान को लेकर सभी टीका हुआ अलग बात है प्रारब्ध को लेकर स्थूल शरीर टीका है स्थल शरीर है चाहे तो ज्ञानी का हो अज्ञानी का हो प्रारब्ध को लेकर प्रारब्ध कर्मों को तो किंतु एक सूक्ष्म शरीर भी है ना वो भी किसी ना किसी टीका है आ? सूक्ष्म शरीर दो में टिका है सूक्ष्म शरीर है ना सत्र तत्व वो दो में प्रारब्ध में टिका है संचित में भी टिका है उसका एक पैर है प्रारब्ध के ऊपर और एक पैर है संचित में सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर सबका मूल रहेगा वो अलग बात है अभी ज्ञानी का भी प्रारब्ध समाप्त हो रहे, प्रारब्ध समाप्त का बोल तो अज्ञानी का भी प्रारब्ध समाप्त हो रहे है क्या नहीं चतुर्भाई क्यों चुप रहे प्रारब्ध दोनों का समाप्त हो रहे, तो रहे। ज्ञानी हो अज्ञानी हो प्रारब्ध दोनों का समाप्त है प्रारब्ध को लेके बोल रहे शरीर किंतु ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं, नहीं मानते अज्ञानी अज्ञानिका पुनर्जन्म मानते क्यों इसलिए ज्ञानी का कारण शरीर तो पहले नष्ट हुआ है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात्कुरुती अर्जुन ज्ञान होते हुए इसी का नाम है आत्यंतिक प्रलय इसका प्रलय का नाम है आत्यंतिक प्रलय चार प्रलय होते हैं ना नित्य नैमित्तिक प्राकृत और आत्यंतिक इन तीन प्रलय में जीव नष्ट नहीं होता है नित्य प्रलय से तो हम आए सुषुप्ति का नाम है नित्य नित्यप्रलय मृत्यु को भी नित्य प्रलय ही माना है बस इतना अंतर है सुषुप्ति में उसी शरीर में आते हैं जगने के बाद मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में आते, दोनों नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय का मतलब है जो हिरण्यगर्भ है कार्य ब्रह्मा है चाहे तो हिरण्यगर्भ गर्भ कही अथवा कार्य ब्रह्मा है। उसका एक दिन समाप्त होने के बाद रात्रि आती है कितना लंबा है गीता में तो भगवान ने सहस्रायु का पर्यत गीता में बता दिया चार युग एक हजार बार बीत जाते हैं तभी उसका दिन समाप्त होता है रात्रि रहे उसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में सारा ब्रह्मांड लाया नहीं होता है तीन ही लोग भूर, भुआ स्वाहा ओ सात है ना भूर, भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्या सात लोग है ना उसी तीन लोग नाश होते हैं भूर भुवा स्वा। ये ब्रह्मा का एक दिन के बाद जो रात्रि आ रही उसको लेकर प्राकृत प्रलय का मतलब सौ साल समाप्त किन कार्य ब्रह्मा के हिरण्यगर्भ गर्भ ये तीन प्रलय होगा गए नित्या नैमित्तिक और प्राकृत इसमें जीव समाप्त नहीं होता जीव के अस्तित्व रहा बीज रूप से चौथा जो प्रलय है आत्यंतिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय का मतलब मूल कारण का नाश अविद्या का नाश ये ज्ञान से इसलिए ज्ञान के द्वारा कारण शरीर आपका नष्ट हुआ तो बाद में दो शरीर बचा है सूक्ष्म और स्तूल स्थूल तो शरीर टिका है प्रारब्ध को लेकर सूक्ष्म शरीर टिका है प्रारब्ध और संचित ज्ञानी का संचित कर्म भी समाप्त हुआ है अग्नि सर्व कर्माणि तो सूक्ष्म शरीर अभी किसमें टिका है प्रारब्ध का एक पैर में टिका है प्रारब्ध समाप्त होते हुए सूक्ष्म शरीर का दूसरा पैर भी टूट गया स्थूल शरीर भी समाप्त हो गया सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो गया इसलिए ज्ञानी पुनर्जन्म नहीं लेता है अज्ञानी का लेके प्रारब्ध उनका समाप्त हो गया किंतु कारण शरीर भी है उसका और संचित कर्म भी तो सूक्ष्म शरीर जो संचित कर्म में जो टिका है उसको लेके जन्म लेता है तो इसीलिए ज्ञानिका प्रारब्ध के बाद जन्म नहीं होता है अज्ञानिका प्रारब्ध के बाद जन्म होता है तो इसलिए जो जन्मांतर का हेतु तो होता है उसी का नाम है प्रारब्ध कभी कभी वो जो प्रारब्ध है शेष रूप भावी प्रतिबंधक बनता है किसी किसी का प्रारब्ध लंबा हो जाता है जैसा मान लीजिए पुराण में आया है कुछ ऐसा जो आपका पुण्य कर्म है वो बहुत समय तक आपको जन्म दे सकता है कुछ ऐसा पाप कर्म है वो बहुत समय तक आपको नरक आदि में ले जा सकता है जैसा मान उदाहरण के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त होगा प्रारब्ध को लेकर उसका इतना लंबा प्रारब्ध है कम से कम उदाहरण के लिए मानिए 200 साल भोगना है प्रारब्ध कितना भोगना है 200 साल वो कर्म उसका वहां से निकल गया अभी मनुष्य में आने पर दो 200 साल तक तो जीवित रहेगा नहीं वो ज्यादा से ज्यादा बोलते सब एक सौ बीस रहेगा अभी इस जन्म में जान तो हो गया किंतु प्रारब्ध कुछ बचा है इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता है तो ज्ञान होने नहीं देता है पूर्ण वहां जन्म लेते वहां उसको ज्ञान हो जाता है इसको कहते हैं भविष्यत अथवा अतीत प्रतिबंध प्रारब्ध शेष रहने से वो प्रारब्ध उसको दूसरे जन्म का कारण बनता है यदि यहां मान लीजिए दो सौ साल तक उसको मनुष्य शरीर में आना है 200 साल तक शरीर में आना है अब इस शरीर में आ गया 200 साल भोग नहीं सकता है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा यदि यहां ज्ञान हो गया तो दोबारा जन्म होगा नहीं इसलिए ज्ञान होने नहीं देता, रुकावट करता है और वहां जन्म होगा तो होते हुए वहां ज्ञान होगा दूसरे जन्म में इसको कहाते हैं भविष्य प्रतिबंधक ये किसी किसी महापुरुष में देखा सभी में नहीं ये गिने चुनो में मिलता है ये भूत प्रतिबंधक वर्तमान प्रतिबंधक अधिक में देखा जाता है भूत भी कम है वर्तमान प्रतिबंधक है ये अत्यधिक माना जाता है भविष्यत प्रतिबंधक कुछ ही लोगों में देखा जाता है तो इसलिए यहां उसको भी बता रहे देखे भविष्य प्रतिबंधक दो दृष्टान्त देंगे एक भरत का और दूसरा वामदेव का वामदेव को एक जन्म लेना पड़ा भरत को तीन जन्म लेना पड़ा भरत हिरण जड़ भरत इतने बड़े तपस्वी थे भरत किंतु उसका कुछ प्रारब्ध ऐसा था वो ज्ञान होने नहीं दे रहा। तभी हिरण के प्रति आकर्षित हो गया दोबारा जड़ भरत होते हुए उनको ज्ञान हो वामदेव को जो ज्ञान गर्भ में हुआ माता के गर्भ में आते हुए उसको ज्ञान हो गया तो यही बताने जा रहे थे कि पैतालीसवा श्लोक यह है तीसरा प्रतिबंधक श्लोक देखिए आगामी प्रतिबंध च ना जन्म नक्षण भरतजन्म आगा प्रतिबंध आगामी आगामी मतलब भविष्यत् आने वाला आगामी कहते हैं आने वाला आगंतुक उसको कहते हैं भविष्य ये जो आगामी प्रतिबंधक तो जन्मांतर का हेतु तो जो प्रारब्ध शेष रहता है जन्मांतर का हेतु तो कौन है प्रारब्ध बनता है वो प्रारब्ध भोग तो दिया किंतु कुछ अवशेष उसमें बच जाता है जैसा 200 साल का प्रारब्ध लेके आ गए 100 साल भोग लिया और उसके दोबारा भोगने के लिए आना पड़ता है कुछ बचा है ना उसको संचित कर्म से जो निकला है वही क्या बनता है प्रारब्ध बनता है उन्होंने इतना पुर्जा निकाल लिया वहां से भोगने के लिए तो दो साल तक अथवा डेढ़ साल तक भोगने का डेढ़ तो सौ साल एक साथ भोगेगा नहीं तो एक बार मरना ही पड़ेगा उसको और दूसरा जन्म लेना पड़े तो यही बता रहा है जो आगामी प्रतिबंधक है ये जन्मांतर का जो कारण जो प्रारब्ध शेष रहता है उसी को ही आगामी प्रतिबंधक कहते हैं तो आगामी प्रतिबंधक किसको कहते हैं जन्मांतर का कारणभूत जो प्रारब्ध वो शेष रहता है इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता है इसी का नाम है भविष्यत प्रतिबंधक ये बोले आगामी प्रतिबंध अच्छा ये आगामी प्रतिबंध है किसमें देखा गया है ऐसा कोई शास्त्र में है क्योंकि जिज्ञासु तो प्रश्न करेंगे ना आप जो बता रहे हैं आगामी प्रतिबंध ठीक वर्तमान प्रतिबंधक तो देखा जाता है बुद्धिमान जता है विषयाशक्ति है ये देखा जाता है किंतु आगामी प्रतिबंधक है उसमें क्या प्रमाण है किसने देखा है तभी बता रहे नहीं नहीं शास्त्र में है कौन है गिनारे देखे वामदेवे समेरिता वामदेवे समीरिता अर्थात जो वामदेव ऋषि है सम्यक रूप से उन्होंने कहा है कहाता बोलते कतिता वामदेव ऋषि ने कहा क्या कहा स्पष्ट नहीं बता रहे इसके लिए आपको ऐतरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय में दूसरे खंड में बता दिया वहां वामदेव ने कहा गर्बेनु सन अन्विष्यम अवेदम अहम देवा जनीम है माता के गर्भ में रहते हुए ऋषि वामदेव ने वहां कहा मैं सारे देवतों का जन्म को जान लिया ये माता के गर्भ में कहा है ये जो अभी चल रहे सुवेश प्रवचन उसे ऐतरे उपनिषद में बताया है माता के गर्भ में रहते हुए सारे इंद्र हैं, चंद्र हैं, जितने भी देवता हैं, उनकी उत्पत्ति को मैंने जान लिया अवेदे और मैं पहले ज्ञान होने से पहले ऐसा जंजीरों में मैं जकड़ गया था सारे जंजीरों ने मुझे बांध दिया था बाद में जैसा बाज पक्षी है बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाते हैं वैसा ही मैं मुक्त हुआ ये वामदेव गर्भ में कहा है बृहदारणिक उपनिषद में भी आया है प्रथमाध्याय में वहां बोल रहे वामदेव अहमेव आम, इंदिरा मई मनु मई सारा सूर्य चंद्र शब्म अभी जो ये जो बोल रहे वामदेव ही इंद्र हूं मैं ही सूर्य हूं मैं ही सारा जगत का श्रेष्ठा ये जो बोल रहे देहादृष्टि से नहीं दो दृष्टि है ना इसी को लेकर भगवान वेदव्यास जी को एक सूत्र ही लिखना पड़ा ब्रह्म सूत्र में उपदेश तो शास्त्र उपदेश तो वामदेवादिवत एक सूत्र है ये जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद में है ब्रह्मसूत्र का चार अध्याय है ना ब्रह्मसूत्र में तो एक एक में चार पाद है तो प्रथम पाद में ही बता दिया तो शास्त्र दृष्टि और एक लौकिक दृष्टि हां व्यापारिक है लौकी एक ही है तो शास्त्र दृष्टि से बोल रहे वहां मैं ही सूर्य हूं ही चंद्र हूं मैं ही सब कुछ हूं नहीं अबरुक्ष होने के लिए थोड़ा प्रारब्ध ने प्रतिबंधक किया था हाँ प्रारब्ध ने प्रतिबंधक रूकावट किया था तो उतना प्रारब्ध समाप्त होते जन्म में आते हुए बस वही पूर्ण हो गया हाँ वही साक्षात नहीं होता वही प्रतिबंधक है तो यहां माता के गर्भ में आते समय उसको तुरंत ज्ञान हो गया, तभी वो बोल रहे गर्भ में ही तो ये बोल रहे हैं गर्भ में गर्भेणु सन अन्वेष गर्भ में ही अन्वेषण करके वामदेव ने कहा सारे देवता सारा जगत का मूल तत्व को मैंने जान लिया ये गर्भ में बोल रहे ये है ऐतरिय उपनिषद में बता रहे हैं और बृहदारण्य को उपनिषद में मै ही मनु हूं ही चंद्र हूँ सारा मै हों अब ये जो बता रहे देह दृष्टि को लेकर लौकिक दृष्टि से नहीं उससे ऊपर उठ करके अन्यथा गीता में थोड़ा देख लीजिए भगवान क्या बोल रहे वृष्णि नाम वासुदेव पांडवा नाम अर्जुन सोच रहे भगवान क्या बोल रहे हैं धनंजय मै हूं व्यास भी ही हूं अभी वहां जो भगवान बोल रहे हैं ये देह दृष्टि से ऊपर उठ करके शास्त्र दृष्टि से बता रहे तत्व के दृष्टि से वैसे ही या वामदेव जी जो बता रहे हैं तत्व के दृष्टि से यही बता रहे वामदेवे समीरिता वामदेव बोलते वामदेव में सम्यक कहा वामदेव बोलता वामदेव के प्रकरण में श्रुति ने कौन सी श्रुति ऐतरी उपनिषद दूसरे खंड के दूसरा खंड है उसमें श्रुति ने स्पष्ट बता दिया वामदेव के विषयों को लेकर और बृहदारण्य में भी कहा दिया है अध्याय में यही बता रहे वामदेवे समीरिता एक एके न जन्मेना आज्ञान तो वामदेव है तो एक जन्म के द्वारा ही आगामी प्रतिबंधों को उन्होंने क्या किया समाप्त कर दिया वामदेव ने भरतशा त्रिभी भरत को तीन जन्म लेना पड़ा पहले भरत उसके बाद हिरण उसके बाद जड़ भरत तभी जाके उनका आगामी प्रतिबंधक समाप्त ऐसे ये जो प्रतिबंधक है बहुत कम है अधिक नहीं होता कभी कभी होता है। ये जो तीन प्रतिबंधक बता दिया भूत वर्तमान में चार भविष्य ये भूत और वर्तमान है पुरुषार्थ के अधीन है आप पुरुषार्थ करके उसको हटा सकते हैं। पीछे बताया ना साधन इन साधनों को अपना करके इन प्रतिबंधों को हटा सकते और भविष्यत प्रतिबंध है वो प्रारब्ध के आधीन हमारे हाथ में नहीं हम हटा नहीं सकते उसको उसको प्रारब्ध के अधीन है मतलब ईश्वर के अधीन बस इतना अंतर किंतु वो भविष्यत प्रतिबंधक विरला है युत्रा मिलता है बहुत कम है शास्त्र में केवल दो ही मिलते हैं भरत और वामदेव क्या हां व्यास जी का भी कम है परंतु मुख्य रूप से ही वो तो शाप अलग है निमी राजा ने दिया था वो तो अलग बात है और जितने भी जो कारक पुरुष है ना ये लंबे प्रारब्ध लेके आते इसलिए उनको आना पड़ता है ये वशिष्ठ हो व्यास जी है ना ये कारक पुरुष माना जाता है तो ये कारक पुरुष जब तक उनका अधिकार क्षेत्र है मुक्त होने पर भी उनको कार्य करना पड़ता है इनको कारक पुरुष माना है उनका भी प्रारंभ लंबा है योग भ्रष्ट का मतलब ये है जैसा आप साधन करते करते तत्व को प्राप्त नहीं किया साधना किया आपने चरम सीमा तक किंतु उस आत्मतत्व को प्राप्त नहीं किया तो तभी उतने में शरीर यदि शांत हो गया तो आपने किया हुआ जितने भी साधन है व्यर्थ नहीं होगा जो साधन जितने भी किए हैं बस प्राप्त करने के लिए थोड़ा ही बाकी था प्राप्त नहीं किया तो उतने में शरीर यदि नष्ट हो गया और ये सारे साधनों को लेकर आगे जो जन्म लेता है उसको कहाते योग करते करते अंत में जो रुक जाता है, उसको बोलते योग भ्रष्ट योग से क्या हो गया चुत हो गया भ्रष्ट हो गया वो तो आगे जन्म को लेकर तो योग भ्रष्ट को लेकर अर्जुन ने वहां प्रश्न किया था कि योग जो करते करते अंतिम उन्होंने छोड़ दिया किसी कारण से उसका योग क्या हो गया भ्रष्ट हो गया क्या वो नष्ट होता है अथवा आगे फल देता है भगवान ने कहा नष्ट नहीं होता है जहां से छूट गया है वहां से अगले जन्म में शुरू होता है उसको कहते है योग भ्रष्ट और उसका जन्म कहां होता है पहले जाके उत्तम लोग में भोग करेंगे वो उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम गे योग और भी हो तो अथवा योगी नाम योगिनाम कुल ये जन्म लेता साधना से च्युत होना ही योग भ्रष्ट छोटी <coughs> मोटी ने अत्यंत विशिष्ट साधना तो इसलिए यहां बता दिया <coughs> ये भरतादि बता दिया ठीक है मैं देखें इदानीं भावी प्रतिबंध दर्शयती इदानी बोलते इस समय इस समय मतलब किस समय दो प्रतिबंधक भूत और वर्तमान उसका निरूपण करने के पश्चात इस समय में ये इदानीम शब्द का भावी प्रतिबंधम भावी बोलते तो भविष्यत उस प्रतिबंध को दर्शयती दर्शयती बोलते तो अधिकार है कौन विद्यारण्य स्वामी जी दिखा रहे ये कौन बोल रहे टीकाकार रामकृष्ण जी बता रहे आचार्य जी अधिकार किससे आगामी प्रतिबंध करके आगामी प्रतिबंधो चलो आगामी प्रतिबंध किसको कहते हैं तो उसका लक्षण बता रहे आगामी प्रतिबंधो जन्मांतर हेतु तो प्रारब्ध शेष इत आगमी प्रतिबंध किसको कहाते जन्मांतर का हेतु तो। जन्मांतर का कारण हेतु तो मतलब कारण जन्मांतर हेतु तो जो प्रारब्ध बचा है शेष भोगा तो है कुछ बचा है जैसा मैंने बताया 130 सौ साल भोगना है एक शरीर में तो भोग नहीं सकते क्योंकि शरीर का आयु कितना शतम् जीवे मशराध सौ साल में मर गया और तीस साल उसको भोगना है तो वहां जाके ज्ञान होगा वामदेव जी का थोड़ा था ये शरीर प्राप्त होकर दूसरे में आते हैं भरत का लंबा था इसलिए इतने समय तक आना पड़ा तो ये बता रहे आगामी प्रतिबंधों जन्मांतरा हेतु अर्थात जन्मांतर का कारण जो प्रारब्ध का शेष है अधिक प्रारब्ध भोग दिया उन्होंने कुछ अवशेष है उसी का नाम ही क्या है आगामी प्रतिबंध इसको प्रतिबंध क्यों माना क्योंकि ये ज्ञान होने नहीं देंगे यदि ज्ञान यदि हो गया तो उसके बाद सारा समाप्त हो जाएगा तो इसलिए वहां प्रारब्ध उसको प्रतिबंध करके भोग दे रहे तो इसलिए प्रतिबंधक माना है तश्यचा भोगमंतरेण निवृत्ति क्योंकि नियम है तश्यचा मतलब प्रारब्ध तश्य शब्द का अर्थ है प्रारब्ध भोगमंतरेण भोग के बिना अंतरेण मल तो बिना निवृत्ति अभावा प्रारब्ध कर्म भोग के बिना निवृत्त नहीं हो सकता है संचित कर्म है आगामी कर्म है वो जान से निवृत्त होगा संचित कर्म है जान से नष्ट हो गया और जान के बाद होने वाले कर्म हैं वो स्वर्श नहीं होते है। क्रियामान है अथवा ज्ञान से बाद में जो भी हो रहे वो जान, जाने को स्पर्श नहीं होते ब्रह्मसूत्र में बता दिया उससे होने वाले पुण्य हैं सेवा करने वाले ले जाते हैं और उसे जो पाप होता है निंदा करने वाले उनको प्राप्त होता है उसे निर्लिप्त होता है वो संचित कर्म भी समाप्त हो गया किंतु एक प्रारब्ध कर्म है वह है छोड़ा हुआ बाण के समान त्यक्त ईशुवत उसको भोगना ही पड़ेगा जैसा मान लीजिए कोई योद्धा है उसके तोनीर में जिसमें बाण रखते हैं। उसको बोलते तोनीर, अलग अलग प्रकार के बाण है अभी देखिए दशरथ ने मार दिया बाण हाथी बोल के बाद में मालूम बड़ा ये श्रवण कुमार उसको वापस खींच नहीं सका वो छोड़ दिया छोड़ दिया अपना लक्ष्य को भेदन करने के बाद ही वो रुक जाता वैसे ही प्रारब्ध है फल देने के बाद ही अपने आप चुत होता है समाप्त इसलिए हम बता रहे हैं तश्य तश्य का अर्थ है प्रारब्ध नहीं संचित है जन्म जन्मांतर में जो किया है ना जमा किया हाँ बनता उससे बनता तो संचित से बनता है जैसा मान लीजिए अभी हम लोग जो भोग रहे जो भी प्रारब्ध है पीछे का जो है ना वो लेके आए है प्रारब्ध को प्रारब्ध मतलब पीछे में किया हुआ जो कर्म है प्रारब्ध बन के है अभी भोग रहे अभी जो हम कर रहे हैं जो कर्म उनमें दो प्रकार के मान है एक दृष्ट फलक एक अदृष्ट फलक मान है तो दृष्ट फलक भी दो है दृष्ट फल भी दो है जैसा मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं अभी भोजन कर रहे कल थोड़ा उसका फल मिल रहा है तुरंत भोजन करते ही हमारी बुभुक्षा निवृत्ति ये दृष्ट फल है किसने पेड़ लगा दिया आम का अथवा खेती किया तुरंत थोड़ी उसमें धान आएगा कम से कम तीन या चार महीने ये कालांतर में फल देने वाला है हरिदृष्ट फल है किंतु कालांतर ये सद्यो फलक है और वो कालांतर है और एक कर्म है अदृष्ट फलक है जैसा याग है यज्ञ है ये जो करते हैं वो जन्मांतर में फल देता है वो संग्रह हो जाएगा वो सब जितने भी जाए संचित में जमा होते रहे तो इसलिए अभी जो हम भोग रहे ये प्रारब्धों को लेकर और यह जो कर्म कर रहे वो संचित होगा जम, जमते रहेगा तो प्रारब्ध समाप्त होने के बाद संचित कर्म का क्रम लगा है एक के पीछे एक के पीछे जन्म देने के लिए जैसा लाइन लगते हैं ना वैसा है एक के क्रम से बलवान आगे है उसके पीछे पीछे पीछे, पीछे लगे प्रारब्ध समाप्त होते हुए संचित कर्म तुरंत प्रारब्ध बन के तुरंत प्रारब्ध बन के तो इसलिए महापुरुषों ने कहा रुचि ने बोल दिया ना यह चेद आवेदित ठीक है यदि आप तत्वों को जाना भी नहीं पुण्य कर्म इतना कर दीजिए तो उससे क्या होता है संचित कर्म यद्यपि खड़ा है फल देने के लिए अभी देख रहे प्रारब्ध कभी समाप्त होगा और मेरा मौका कभी आएगा ये संचित बेटा है वो यदि हमने यहां ऐसा पुण्य कर्म किया तभी वो क्या करेगा उसको पीछे धकेलेगा जैसा मान लीजिए लाइन में खड़े हैं कोई एक सबसे आगे है कोई बलवान व्यक्ति आए तो उसको भी पीछे ढकल के आगे नहीं जाता है वो कितना भी करे इनके सामने टिकेगा नहीं वो पहले जाए वही सही हमारा जो पुण्यकर्म है अभी का उसको पीछे ढकेल के आगे मनुष्य जन्म तब उत्तम जन्म रहे तो इसलिए ऐसा करते करते अंततः जिस समय ज्ञान हो गया सारा संचित कर्म समाप्त इसलिए कहा दिया, या तो ज्ञान हो ज्ञान ना भी हो पुण्य कर्म इतना हो आगे कोई ऐसा जन्म ना मिले संचित कर्म भले भी आगे पशु का जन्म देने के लिए भी तैयार बैठा है यहां का इतना पुण्य है उसको पीछे धकेल दिया तो ऐसा धकेलते धकेलते एक दिन ज्ञान हो गया सारा नष्ट हो गया इसलिए संचित है जमा किया वो ज्ञान से नष्ट होता है अन्यथा फल देने के बिना नष्ट नहीं होता है पुण्य बोल के नहीं पाप भी मान दीजिए आगे आपको मनुष्य जन्म लेने के लिए आपका संचित बैठा है आपका इतना पाप अत्यधिक है वो भी उसको धकेल करके आगे दूसरे योनि में ले जाएगा ये विचारकों ने विचार के योग सूत्र आदि सभी में सभी में चिंतन किया है इस प्रकार ये चिंतन करके निर्णय लिया है ऐसा तो इसलिए जो अत्यधिक पुण्यकर्म यदि हो आपका तो पीछे संचित को भी धकेलता है वैसे अत्यधिक यदि पाप हो तभी भी वो बदल जाता है जैस वहां दृष्टांत तो दिया है योग सूत्र में नंदीश्वर और राजा नहुष दोनों का दृष्टांत दिया हुआ योग सूत्र में दिया राजा नहुष देके इतना पुण्यात्मा थे तभी स्वर्ग का राजा बने थे जो इंद्र को ब्रह्म लगी थी वृत्रदि को मारने के बाद स्वर्ग तो खाली हुआ था सारे सत्तर शुनी मिलकर निर्णय लिया राजा राजान को इंद्र बनावे करके इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति तो बनेगा नहीं राजा राजान में इतना पुण्य था किंतु तो कितना पाप किया उन्होंने एक तो शशि को अपना पत्नी बनाने के लिए निर्णय लिया और ऋषियों को पाल के ढोने के लिए लगा दिया वो भी मान लिया और ऋषि को लात भी मार दिया तो पाप इतना अत्यधिक हो गया वो पुण्य भी क्या हो गया दब गया अजगर बनना पड़ा पुण्य के फल से गए थे न किन्तु ऋषि ने शाप दिया पाप के बल से उसको अजगर बनना पड़ा वो भी कितना लंबे समय तक महाभारत में जाके उनकी मुक्ति हुई राजा नवशी ने प्रार्थना किया भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती की होश आ गए उनको आपने जो शाप तो दे दिया कोई मुक्ति का रास्ता बता दे तभी ऋषि ने कहा द्वापर युग में युधिष्ठिर आपके प्रश्न के उत्तर देंगे अजगर पर्व एक है महाभारत में जैसे यक्ष प्रश्न है ना वैसा है आपके प्रश्न के उत्तर जिस समय युधिष्ठिर देंगे तभी तेरी मुक्ति होगी जो पांडव लोग वनवास में थे ना तो उस समय में भीम किसी कार्य में गए थे तो अजगर में उसको लपेट दिया था भीम को और पुतकार मार रहे थे युधिष्ठिर के मन में आ गए भीम गए कोई संकट में तो धौम्य ऋषि और युधिष्ठिर वहां गए थे देखा वो अजगर लपेट करके कर उसको फुतकार मार रहे युधिष्ठिर ने सोचा भीम को जो लपेट रहे वो कोई अजगर सामान्य नहीं हो सकता इतना बलवान है भीम हजारों हाथी वाला बल अजगर में लपेट तो उस अजगर से प्रार्थना किया अरे इन्होंने क्या अपराध किया छोड़ दे दो करके तभी अजगर ने कहा इसको मैं नहीं छोड़ सकता तो उसके बाद युदिष्टि ने बहुत प्रार्थना किया कोई उपाय तो बता दे दो छोड़ने के लिए तभी बोलता मैं आपसे प्रश्न करूंगा कुछ प्रश्न का यदि आप उत्तर दे मैं छोड़ रहा वहां बहुत प्रश्न किया उन्होंने अलग अलग युदिष्टि सारे प्रश्न का उत्तर देते तभी भीम को छोड़ देते और वो पुरुष होकर जाता है वही नवश अभी देखिए नवश कितना पुण्य किया था पाप ने क्या किया उसको बना दे होती हैं तो भी इतनी लंबी नहीं होती ध्वापर कहां सत्ययुग और द्वापर? ये और देखिये नंदीश्वर नंदी है पशुओं ने में भगवान का गण बन गए देवत्व तो बन गया इतना तपस्या किया इसलिए दृष्ट फल भी मानता है उसको दबा देते हैं। नहीं प्रारब्ध नहीं आपने किया हुआ यहाँ पुण्य नष्ट नहीं होगा वो मौका देख रहे जिस समय में जिस समय में मौका मिला फटा जन्म इसलिए हम ऐसा पुण्य करें आ, उसको धकेलते रहे पीछे धकेलते रहे और एक दिन ज्ञान होगा सारा नष्ट होगा आ, नहीं नहीं दो है संचित कर्म भोग से समाप्त होगा संचित कर्म का नाश तो माना है या भोग के या तो ज्ञान से और कोई नहीं या तो भोगना पड़ेगा प्रारब्ध बन के तो आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा उसके बाद एक दिन ज्ञान होगा तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणे नष्ट करेगा सब को नष्ट करेगा तब तक पुण्य को पूंजीभूत होना चाहिए बनाते रहते इतना बनावे ऐसा कोई पापकर्म को सामने आने न दे और जिस समय में वे एक चुनावे में कहा देना इतना पुण्य हो गया वो ज्ञान उदय हो गया सारे कर्म को नष्ट करेगा तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो नहीं, नहीं, गुरु तस्कृपा ईश्वर कृपया जो होगा ही नहीं वो आवश्यक है गुरु ही बताएंगे ना कर्म के लिए ईश्वर की ईश्वर की कृपा इतनी है बस ठीक शरीर दिया है आपका कर्म का फल देना है फलामत उपपत्ति आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता ईश्वर यदि हस्तक्षेप करें तो ईश्वर कैसा रहेगा वो वो जो आप अच्छा कर्म निर्णय देता है ठीक ठीक से इतना ही उनका काम कर्म करने के लिए ईश्वर ने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया और फल के लिए स्वतंत्रता नहीं बस इतना ही फल अपने हाथ में रख दिया तो फल कर्म के अनुसार ईश्वर देता है इसलिए ईश्वर कृपा मानते तो इसलिए बोल तश्चा भोग अंतरेण वो प्रारब्ध है ना भोग के बिना निवृत्ति अभाव निवृत्ति है आगे अभाव है एण हो गया यदि अलग करते हैं ना निवृत्ति अभावात ऐसा है तन्निवृत्तो उसकी निवृत्ति किसकी वो जो आगामी कर्म है शेष प्रारब्ध कहिए अथवा आगामी कर्म कहिए एक ही आगामी प्रतिबंधक कहिए अथवा शेष प्रारंभ उसकी निवृत्ति काल नियमो नाश्ति इत उसमें कोई नियम नहीं है एक ही जन्म में होगा दो जन्म में हो सकता है तीन जन्म में नियम नहीं ऐसा कोई नियम है? नहीं है। जैसा आपका शेष प्रारब्ध बचा है उसके ऊपर है। यदि लंबा बचा है प्रारब्ध आपको ज्यादा समय आना पड़ेगा थोड़ा सा यदि हो जैसा वामदेव का क्या है थोड़ा सा बचा था इसलिए गर्भ में क्या हो गया ज्ञान हो गया और भरत का लंबा था इसलिए हिरण बनना पड़ा उसके बाद जग भरत तभी जाके हो गए इसने बोल रहे हैं कालमो नास्में कोई नियम नहीं सचा सचा मतलब सत्ल शेष प्रारब्ध अथवा भविष्यत प्रतिबंधक जन्म नए जन्म न क्षीणे एक जन्म से भी क्षीण हो सकता है जैसा वादे से शेष ऋषि वामदेव है उसके एक जन्म से ही शेष प्रारब्ध नष्ट हो वो भी कहा माता के गर्भ में जन्म भी नहीं लेना पड़ा गर्भ में आते ही इतना ही प्रारब्ध बचा था दूसरा तुझे गर्भ में आना है आते ही वहां उसको जानो। तो वहां उन्होंने फर्स्ट कहा गया सारा देवतों का जो मूल मैंने जान लिया पहले मई ये जंजीर में जकड़ गया था अयश और बाज जिस प्रकार तोड़ करके उड़ता है उसी प्रकार मैं एकदम स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होकर अनुभव हो कर रहा हूं ये उनका उद्घोष है ऐतरे उपनिषद में बताया। हुए बता सचा एक न क्षीणे, न क्षीणे इति। और भरत त्रिजन्म भी भरत का तो तीन जन्म भरत हिरण जड़ भरत अनुसज्जते इस प्रकार अनुसजते का मतलब इस प्रकार संबंध जोड़ दीजिए इस प्रकार आप उसका अन्वय कर दीजिए अनुसजते का मतलब संबंध जैसा वामदेव का एक जन्म में क्षीण हो गया और भरत का तीन जन्म में ऐसा संबंध बता दी आगे यहां शंका हो रही ठीक है उसका कर्म तो साधना करते हुए, अभी जो प्रश्न किया था ना योग भ्रष्ट करके किसी ने उसी को लेके लेकर यहां किसी के प्रतिबंध का नाश एक जन्म में और किसी का प्रतिबंध नाश तीन जन्म में इस प्रकार जो आपने बता दिया इसी उक्ति से ही काल नियम नहीं है उसको बताने के लिए यहाँ भगवान का वचन बताएंगे। जो तो भगवान है गीता में गीता में वहाँ श्रष्ट बताया ना छठवे अध्याय में उसको यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। उसका विचार हम लोग आगे के सत्र में करेंगे अच्छा परसों ओम पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण पूर्णमाध पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शांति